वेलकम बैक एवरीबडी फॉर दिस सेकेंड सेशन आपकी पसंद आई विल बी बिगिनिंग दिस से चौस गिवन बाई जी इन्होंने फिल्म शरारत का एक लता जी का गाया हुआ गीत चुना है ये लिखते हैं कि पिछली बारी जब कार्यक्रम हुआ था तो दाग में हमने बताया था कि कैसे अकॉर्डिंग का इफेक्ट था लेकिन वास्तव में बजाया गया था हारमोनियम और इन्होंने जो गीत चुना है उसमें उल्टा माजरा है इस गाने में स्क्रीन पर हारमोनियम है लेकिन पीछे बजाया गया है अकॉर्डियन। अकॉर्डिंग तो इस गीत को सुनते हैं फिल्म है शरारत बू छेर कामदार मीठा मीठा दर्द दे दिया देखा बाबू छेर कामदार मीठा मीठा दर्द दे दिया मीठा मीठा दर्द दे दिया ये खूबसूरत गीत था अनूप की पसंद पे जो श्री जी और, और श्रोताओं की भी पसंद है और कुमार शर्मा जी की जो अगली में कुछ पसंद बजाने वाला हूँ उनका भी ऐसा ही हाल है तो इन्होंने जो पहली पसंद की है, ये पाकिस्तानी फिल्म गुलनाथ से है, है। के आवाज में ये इनको बहुत पसंद है पहले भी ये इसकी फरमाइश कर चुके हैं और ये लिखते हैं कि आई लव द स्वीट वॉइस ऑफ नूरजहा तो मेरे ख्याल से हम सभी सहमत है और पार्टीशन होता ही नहीं तो, तो बहुत बढ़िया रहता तो ये गीत सुनते हैं कुमार शर्मा जी की पसंद पे गुलाम हैदर साहब का संगीत है बचपन की यादगारों जो था हाँ खुशी हो हो हो गई थी थी यह फिल्म के के के के नवंबर नवंबर शुरुआत में रिलीज हुई थी और और कुछ ही दिन बाद यानी 10 नवंबर को इनका हो गया था था सब आर्टिस्ट आर्टिस्ट लिए सदमा था, चाहे वो पाकिस्तान हो या बॉम्बे अगली जो फिल्म है उसकी भी एक लास्ट चीज जुड़ी हुई है इस फिल्म के दो नाम थे कॉमन नाम नाम एक इसका के 1957 इसका और और में आई थी ने ने संगीत दिया था और सभी गीत परवेज शमसी लिखे थे इसी फिल्म में जोराबाई अम्बाले वाली का आखिरी बार गाया गीत आया था जिसके बोल थे मेरे दर्द जिगर की हर धड़क जिसको आशा भोसले और बाला नाम की किसी गायिका ने ने गाया गाया था। लेकिन जो गीत इन्होंने चुना है, है, है। वो भी काफी खूबसूरत जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ये दोनों के में हमेशा कुछ स्पेशल बात होती है अच्छा। आनंद लेते हैं में तो आदिल कुमार शर्मा जी की पसंद पर You're my sugar, baby. मरिया मर्जिया मरजिया ये बहुत खूबसूरत गीत था इस गीत को दिन में तो सुन के मजा आता है जरूरी हम इसको रात को सुनेंगे तो और मजा आएगा टिपिकल छाया गीत है क्योंकि तारे चांदनी सबकी बात हुई है इस गीत में इस गीत को लिखा था परवेश शमसी ने इनकी यही इकलौती फिल्म है नौ नवगीत और इनकी कोई और फिल्म नहीं आई इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कहीं यदि किसी को मालूम हो तो बताए ने एक बार स्पेकुलेट किया था कि परवेज किसी महिला का नाम भी हो सकता है खैर जो भी हो हम अगला गीत सुनते हैं कुमार शर्मा जी की पसंद पे ये गीत बचपन में मैंने भी काफी सुना है और मजेदार गीत है शम्मी कपूर का टिपिकल सॉन्ग जिसने उनके आगे के कई गीतों की हमें ट्रेलर सा दे दिया था सुनते हैं इस गीत को गीत सुनते ही आप पहचान जाएंगे कौन सी फिल्म है सुनिए देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुपा टाली हो ताली हो ताली बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुपा ताली हो ताली हो नै नैन नै जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहा हाँ जी हाँ। और भी हम दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात ये बेमिसाल हुस्न ला जवाब ये अदा टाले हो टाले हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुपा टाली हो डाली हो डाली हो, टाली हो। महफिल मिला याचिराग मंजिल मिला ये न पूछो के दिल मिला एक जन महफिल मिला याचिराग मंजिल मिला ये न पूछो के कहा नया नया ये आश की कराज है मेरा टाले हो टाले हो ताली हो। बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा ताली हो ताली हो ताली हो क्यों चले प्यार पे मेरे कहो क्यों जले बैठ जाओ मेहरबान बल्लर क्यों चले प्यार पे मेरे कहो क्यों जले बैठ भी जाओ मेहरबान दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा टाली हो टाली हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाली हो कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि उन्हें ये गीत वैसे तो रफी साहब के गायकी के लिए भी पसंद है लेकिन उन्हें ये गीत इसके अकॉर्डियन के लिए भी बहुत पसंद है और इन्हें लगता है कि जरूर गुडी सरवाई ने बजाया होगा इसमें गीत में कई बार टाली हो टाली हो इस्तेमाल किया गया तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अनूप जी पूछ रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है बैकग्राउंड ये है कि इंग्लैंड में फॉक्स हंटिंग का गेम खेला जाता है तो ये लोग जो फॉक्स हंटिंग के लिए लोग जाते थे और उन्हें कहीं पर भी फॉक्स दिख जाता था जिसके वो हंटिंग के लिए गए थे तो ये अंग्रेज बोलते हैं टाली हो मतलब टारगेट मिल गया है और उसके बाद ये गेम खेलते हैं तो टाली हो का ये हिस्ट्री है तो यहाँ पर भी प्यार में भी टारगेट मिल गया है शायद इसीलिए इसमें टाली हो का किया गया है अनुप गड़ुदिया जी ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई नौशेर ने आदिल के बारे में कि नसीम की भी आखिरी फिल्म थी इन्होंने एक और पसंद मुझे अभी भेजी है जिसको भी मैं बजा देता हूँ ये हेमंत कुमार साहब को एक ट्रिब्यूट है ये फिल्म नया संसार का गीत है जिसे चित्रगुप्त ने संगीतबद्ध किया था और लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने तो हेमंत दा की आवाज में आइए उन्हें याद करते हुए ये गीत सुनते हैं दिन रात बदलते हैं बदलते हैं हालात बदलते हैं साथ साथ मौसम के भूल और पात बदलते हैं वो दिन रात बदलते हैं हालात बदलते हैं साथ साथ मौसम के भूल और पात बदलते हैं दिन रात बदलते हैं कभी हमेशा धूप रही ना थदा रही कभी था एक जगह पर कभी रुके ना वक्त के चलते भा बसते उजड़ते उजड़ बसते देखे कितने गाँव अरे दिन रात बदलते हैं हालात तो बदलते हैं साथ साथ मौसम की पूर्वात बदलते हैं वो दिन रात बदलते हैं घर फिर आएगी हरियाली आज है जो डाली सोनी कल होगी फूलों वाली कौन चंदना को पूछे जो ना हो रखिया डाली अरे दिन साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं वो दिन रात बदलते हैं ये जीवन एक बहती दिया दुख सुख इसके रेल ले अरे दिन रात बदलते हैं हालात तो बदलते हैं साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं, वो दिन रात बदलते हैं हालात यकीनन बदलते हैं और आगे मैं अपनी कुछ पसंद बजाने वाला हूँ तो कुमार शर्मा जी की और कुछ पसंद है वो अगली बारी देंगे उनकी मैंने आज पहले तीन पसंद कर दिए हैं तो अगला जो है मैं गीत बताने वाला हूँ उन आर्टिस्ट की भी हालत क्या बोले हालात बदलते हैं ये उन्नीस सौ बीस के दशक की बात करें तो ये लाहौर साइड काफी पॉपुलर थी और इनको काफी पसंद किया जाता था रेडियो पर ये गाया करती थी और सुना है कि मेरे आ, से कि ये महफिल वगैरह में भी इनको काफी पसंद किया जाता था इनका नाम था इनायत भाई धेरू वाली तो ये लेडी ट्वेंटीज में काफी पॉपुलर थी और बताते हैं कि बड़े गुलाम अली खान साहब ने अपना करियर शुरू किया था इनके लिए सारंगी बजाते हुए इनका गाया हुआ जो गीत पसंद मैं आज ला रहा हूँ ये एक गजल है जो कोलंबिया रिकॉर्ड्स पर निकली थी खूबसूरत गजल है जो मुझे डॉक्टर हसन के कलेक्शन से कुछ दिन पहले ही मिली ये 1924 के आसपास रिकॉर्ड हुआ था जिसके बोल हैं निगाहों में आई हया कहते कहते तो आइए सुनते हैं ये गजल Oh, my God. Go away, mother! I cannot bear another go away. अभी हम जो सुनने वाले हैं वो कुछ अलग चीज है गिरधारीलाल विश्वकर्मा जी के स्वजन्य से कुछ दिन पहले सुनने में आई आप सबको पता होगा कि एनासिन टैबलेट्स काफी पॉपुलर हैं जो जोफ्री कंपनी बनाती थी और इन्होंने आशा भोसले जी से एक ऐड गवाया था कभी शायद सिक्सटीज में और इसका रिकॉर्ड भी निकला था तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मिली तो मैंने सोचा आपको सुनाई जाए इसको पंडित राममूर्ति चतुर्वेदी ने इस गीत को लिखा इनके ऐड को इसे कंपोजर बाबुल ने कंपोज किया आशा जी की आवाज में आइए इसको सुनते हैं नजर मिला के खोलने से मुना गया दिल लोट गया बेदर्दी बेदर्दी गया हमसे नजर मिला के खोलने से मुस्ताई के बात बेदर्दी गई दरवाजा के भर लूट हमारा चला गया वो वो के दे दे के के की न रह के में न था गयी पल तुझके ओ दया दिल लूट गया गया दिल लूट हमसे जया बेटर के, के ना बा जामनी रंग के सने चेहरे पे बनाई यूं हँस लेके बिना भिकाई काग भुजगी जगाए जहीन कोड़े पीठ पर आई रात भर नींद ना आई ज्ञान धरे सच कहे थे टूटे मखिर के तार टूटे चले अकेले तड़पन वाले दिल दिया, दिल लूट गया, अगर कोई बेदर्दी यूँ दिल लूट कर चल दे तो यही हाल होता है एक अजीब सा बुखार सर और जोड़ों में दर्द कभी घबराहट और तबीयत हमेशा सुस्त रहने लगती है ऐसी हालत में फौरन एनासिन लीजिए एनासिन के चार फायदे दर्द दूर जुकाम और बुखार गायब इसलिए घबराहट में कमी और तबीयत में देश हो या परदेश के चार फायदे हमेशा अपना चमत्कार दिखाएंगे, दिखाएंगे चमत्कार पर जाने का समय हो रहा है एक ही गीत के लिए समय बचा है उसके लिए मैंने एक गैर फिल्मी गीत चुना है जगमोहन सुरसागर साहब का जिसे फयाज हाशमी ने लिखा है कंपोजर की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई शायद कमल दास गुप्ता जी की होंगे आइए इस गीत को सुनेतुराग को पायल में जो तोया जगा दो उतराग को पायल में जो तोयाल जगा दो इटना पी हुए चाल से मौ चाल मजा दो इकला पी हुए चाल से मौ चाल मजा दो मह दिल से अलग रहता है मस्थाना तुम्हारा मस्थाना तुम्हारा मह दिल से अलग रहता है मस्थाना तुम्हारा मताना तुम्हारा फिलुत में बुला के कभी मोटो से पिला दो फिलुत में बुला के कभी मोटो से पिला दो इतना भी बेचाल इठलाती हुई जाल से पौछाल मजा दो रिम झिम के तरन नुम का मजा और भी बढ़ जाए और भी बढ़ जाए रिम झिम के तरन नुम का मजा और भी बढ़ जाए और भी बढ़ जाए देेबकिम छम पादेब की छम छम तुम अगर इसमें मिला तो, लाती हुई दो इचला भी हुए चाल से भाव चाल मंगा दो हम तुम पे मरे या न मरे हम तुम पे मरे या न मरे तुम ही बता दो हुई चाल से भाल मजा दो भाल मजा दो क्या चीज हो तुम तुमको ये मालूम ही कब का मालूम क्या चीज हो तुम तुमको ये मालूम ही कब था मालूम ही कब था भयाज की बदनाम महाबत को दुआ दो भयाज की बदनाम महाबत को दुआ दो इचलाती हुई चाल इचलाती हुई चाल से मौ चाल मचा दो राज को पायल में है जगा दो, दो। तो इसके साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। इसमें अनूप जी ने सी नायक के कमेंट में लिखा है कि बाबुल ने मदन मोहन को असिस्ट किया था और उनकी छाप मिलती है यकीनन। और इन्होंने इनायत भाई का पूरा नाम पूछा तो इनायत भाई घेरू वाली इनको कहा जाता था और जैसा मैंने बताया था रेडियो पर सिंगर थी और घेरू एक जगह का नाम है स्टेट घेरू वाली उसी पर था सबको उम्मीद करता हूँ आनंद आया होगा इस कार्यक्रम का तो अगली बारी आपसे फिर मिलेंगे थर्ड संडे को आप सब आए बहुत अच्छा लगा आते रहिए और संगीत साझा करते रहिए तो धन्यवाद आप सभी का फिर मिलेंगे